अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड की जो द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र है उसका विचार भाष्य सहित संपन्न हुआ अब द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र का विचार प्रारंभ होना है प्रथम खंड के अध्ययन से प्रतिपाद्यमान ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार जिनको नहीं हुआ उनके अंदर साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष कोई न कोई विद्यमान है उनकी निवृत्ति के उपाय बताने के लिए द्वितीय खंड का आरंभ हुआ है तो जो तत्पदार्थ विषयक असंभावना तथा वाक्यार्थ विषयक विपरीत भावना इसका निवर्तक साधन अलग अलग बताया तत्पदार्थ विषयक असंभावना की निवृत्ति का उपाय आविह पद का प्रयोग करके बताया गया कि समस्त संसार के भान के रूप में जो भास रहा है वह दिव्य अमूर्त पुरुष ही है तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ ही है ऐसा चिंतन करें हमेशा तो तत्पदार्थ विषयक असंभावना दोष निवृत्त होगा और वह आत्मा से भिन्न नहीं है अपितु तत्पदार्थ ही तत्सृष्टवा तदवे अनुप्राविश के अनुसार कार्यक्रम संघात का निर्माण करके इसमें प्रविष्ट हुआ है आत्मरूप से तो जीव जीवभावापन्न ब्रह्म ही उसकी उपाधि जीव भावत्व में जो वागादि है और उन वाघादि उपाधि के धर्म जो वदनादि व्यापार हैं उन व्यापारों से युक्त सा प्रतीत होता है अवस्था में और स्वतः उस समय भी स्पटिक के तरह औपाधिक वदनादि धर्मों से रहित ही है वही आविशब्दित शोधित तदर्थ है उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है इसलिए वह विश्वोपलब्धि के रूप में भास्मान ब्रह्म मय ही हूं स्वतः अपरोक्ष है उसको जानने के लिए किसी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है ऐसा चिंतन ये निधिध्यासन है यह विपरीत भावना का व्यावर्तक है विपरीत भावना है तत्पदार्थ और तम पदार्थ का भेद विषयक निश्चय ये विपरीत भावना मानी जाएगी भ्रांति मानी जाएगी इस ये जो दृढ़ संस्कार बुद्धि में है जिससे निश्चय सुदृढ़ रहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं तत्पदार्थ तम पदार्थ के भेद विषयक संस्कार का निवर्तक साधन निधि बताया गया और महत्पदम इत्यादि से बताई गई प्रमे विषयक संशय की निवर्तक युक्तिया तो अनुसंधान रूप मनन नामक साधन महत्पदम इत्यादि से बताया गया कि यह प्रकृत ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म महत्पद है इन्हें निरतिशय महत्व न ज्ञेय है जानने योग्य है उसमें निरति निरतिश महत्व क्यों है तो सर्व पदार्थास्पद होने से तो सर्व पदार्थास्पदत्व ब्रह्म में जो भाष्कर भगवान ने बताया था उसे श्रुति बता रही है बता रही है अत्र अत्रित इत्यादि से तो समर्पितम इत्यादि श्रुती ने सर्वदारथस्पद्रह्म में बताया अत्र शब्द से ग्राह्य महत्पद का निश्चाक है इसलिए वह महत्वेन महत्व है और इस प्रकार ये जो मंत्र है प्रथम मंत्र इसका विचार संपन्न हुआ अब द्वितीय मंत्र है यह भी युक्त रूप मनन को ही बता रहा है वेदांता की साधक और वेदांतार्थ विरोधी अर्थ की बाधक युक्तियां मात्र एक ही नहीं रहेगी युक्तियां ने तर्क अनुमान कई हो सकते हैं और जितनी अधिक युक्तियां होगी जिस अर्थ की साधक उस अर्थ विषयक निश्चय सुदृढ़ होगा और जिस अर्थ अर्थविषयक निश्चय सुदृढ़ होता है उस अर्थ विषय का संशय समाप्त होता है निवृत्त होता तो ब्रह्मात्म एकत्व की निश्चायक अनेक युक्तियां ब्रह्मात्म एकत्व निश्चय को दृढ़ करेगी तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप वेदांतार्थ के विषय में संशय जो बुद्धि में है वह निवृत्त होगा इस दृष्टि से युक्त्यंतर बताया जा रहा है द्वितीय मंत्र से तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर ले पहले किंच इतना जो अवतरण भाष्य है किंच का अर्थ होता है और भी यानी पूर्व मंत्र में महत् पदम इत्यादि से एक युक्ति तो बताई ही मात्र एक ही युक्ति ब्रह्मात्म एक तो निश्चायी का नहीं है और भी युक्ति हैं ये किंच शब्द बता रहा और किंच इसका उत्तरण है टीका में घटादिवत आदित्यादेर जडत्वेपि यदीप्तिम वैचित्र तदनुपत् तत्कार तद संभावनीय इति तो कहते हैं कि घटादि पदार्थ जैसे जड़ है जो प्रकाशक रूपेन नहीं अपितु प्रकाश रूप से लोक में प्रसिद्ध है घटादि ये भी भौतिक हैं भौतिक होने से जड़ हैं और इनका प्रकाशक जो लौकिक प्रकाश है सूर्यादि ये संसार में प्रकाशक के रूप से प्रसिद्ध है तो इनमें प्रकाशकत्व है घटादि में प्रकाशत्व है और ये जो लोक में प्रकाशक तथा प्रकाश के रूप से प्रसिद्ध हैं दोनों में समानता है जड़त्व दोनों भौतिक होने से जड़ है घट घट जैसे भौतिक होने से जड़ हैं ऐसे सूर्याधि भी भौतिक होने से जड़ है। तो दोनों में लोक में प्रकाशकत्वन रूपे न प्रसिद्ध घटा सूर्यादि और प्रकाशत्व रूपे न प्रसिद्ध घटादि इन दोनों में एक समानता है जड़त्व इसलिए कहा घटादि घटादिवत आदित्यादेर जड़त्वेपि तो घटादि के तरह आदित्यादि में जड़ तवरूप समानता होने पर भी अपिका है भी तो दोनों समान ही हैं ऐसा नहीं इन दोनों में थोड़ा वैलक्षण्य भी है विलक्षणता है वह वैलक्षण्य क्या है तो घटादि प्रकाश है और सूर्यादि प्रकाशक है सूर्यादि में प्रकाशकत्व तो है जो घटादि में नहीं है तो घटादि के तरह जड़ूप समानता सूर्यादि में होने पर भी प्रकाशकत्व तो है उनमें यह घटादि का वैलक्षण्य है प्रकाशक का अर्थ होता है दीप्तिमान तो दीप्तिमत्व कहो या प्रकाशकत्व कहो एक बात है तो टिका में सूर्यादि में घटादि का वैलक्षण्य बताया दीप्तिमत्व दीप्तिमत्व यानी दीप्ति मत्व। दीप्ति यानी प्रकाश प्रकाशकत्व ये घटादि की अपेक्षा सूर्यादि में वैलक्षण्य है ये जो सूर्यादि में वैलक्षण्य है दोनों में भौतिकत्व समान होने पर भी सूर्यादि में क्यों दीप्तिमत्व है घटादि में क्यों नहीं है तो सूर्यादिगत रूप वैलक्षण्य अनुपन्न है इसमें दीप्तिमत्व के प्रदायक कारण के बिना सूर्यादि में जो प्रकाशकत्व है वह प्रकाशकत्व माना जाएगा उनका अपना नहीं है किसी अन्य से आता है उनमें स्वतः तो जड़त्व है और अन्य की सन्निधि से उनमें प्रकाशकत्व है स्वतः नहीं जैसे जल में स्वतः शैत्य है शीतलता है और दहाकत्व दहाक अग्नि के संबंध से है। ऐसे सूर्यादि में भौतिकत्व होने से स्वतः जड़त्व है दीप्तिमत्व तो नहीं है और यदि दी दीप्तिमत्व तो अनुभव में आ रहा है जल में अनुभूयमान दाहकत्व के तरह तो निश्चित है स्वतः शीतल अदाहक जल दाहकत्व रूपेण प्रतीत हो रहा है तो उसका दाहकत्व अग्नि संपर्क के बिना स्वतः दाहक अग्नि के संपर्क के बिना अनुपन्न है। तो अग्नि का संपर्क स्वतः दाहक अग्नि की संधि वहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होती है कि अग्नि का संपर्क है जल में ऐसे ही स्वतः जड़ सूर्यादि भी दीप्तिमत्वेन रूपेण यदि दी व्यवहार अवस्था में अनुभव में आ रहे हैं स्वतः शीतल जल के तरह उनमें दाहकत्व जल में तो है, तो वह अग्नि संपर्क से अग्नि के संपर्क के बिना अनुपपन्न है। ऐसे स्वतः जड़ आदित्यादि में दीप्तिमत्व स्वतः दीप्तिमान किसी सूर्यादि से भिन्न वस्तु के संपर्क के बिना अनुपन्न है तो वह स्वतः जड़ सूर्यादि में दीप्तिमत्व का कारणभूत जो स्वतः दीप्तिमान पदार्थ हैं उसकी संभावना होती है अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चय होता है जैसे अग्नि का सानिध्य जल में निश्चित हो रहा है ये यहाँ पर कहते हैं घटादी में हा घटादि में क्या घटेगा वो प्रकाश मान थोड़ी है दीप्ति मान थोड़ी है घटादी तो प्रकाश्य है। प्रकाश है प्रकाश है प्रकाशक नहीं है, प्रकाश है।, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है। तो जड़ वस्तु में स्वतः प्रकाशकत्व नहीं होता दीप्तिमत्व नहीं होता जैसे जल में स्वतः दाहकत्व नहीं है ऐसे जो जड़ वस्तु होगी उसमें स्वतः दीप्तिमत्ता नहीं रहेगी दीप्ति यानी प्रकाश थी थी थी थी हाँ तो जड़ है, इसलिए सूर्य में जो दीप्ति है प्रकाश है, वह स्वतः दीप्तिमान जो ब्रह्म है उसकी सन्निधि से हैं ये कह रहे हैं ऐसे घटा में क्या कहना चाहते हैं आप सन्निधि है हाँ, होने पर भी कोई जरूरी नहीं कि अग्नि की सन्निधि से सभी के सभी दाहकि बनते हो ऐसा कोई नियम नहीं है आकाश में भी अग्नि की सन्निधि है लेकिन आकाश दाहक नहीं होता कई पदार्थ ऐसे होते हैं चंद्रकांत मणि अग्नि में रहने पर भी अग्नि के दहाकतों को ही अभिभूत करता है आप अपने हाथ में चंद्रकांत मणि को रख करके अग्नि में घंटों तक बैठ करके तपस्या कर सकता है आपको अग्नि थोड़ा भी पसीना नहीं लाएगा धू जलता हुआ अग्नि उसमें आप बैठे हैं लेकिन आपके पास यदि चंद्रकांत मणि है तो आपके पहने हुए वस्त्र का एक धागा भी वो नहीं जला पाएगा वो तो चंद्रकांत मणि की अपनी शक्ति है कि वह अग्नि के दहाकत्व को अभिभूत करती है ऐसा होता है तो ऐसे घटादी जो जड़ है ना उनमें दीप्तिमान ब्रह्म का सानिध्य होने पर भी दीप्तिमत्ता उनमें नहीं आती और सूर्यादि में आती हैं क्योंकि वे सात्विक हैं सत्वांश से अभिव्यक्त हैं और घटादि में तमह अंश अधिक है उस तमह अंश के कारण ब्रह्म का जो दीप्तिमत्व है वह अभिभूत होता है अवृत्त होता है आच्छादित होता है और सूर्यादि में ब्रह्म के दीप्तिमत्ता का अभिभावक आवरक जो तमह अंश है वह अल्प है भौतिक होने से त्रिगुणात्मक है लेकिन सत्वांश अधिक है जैसे दर्पण और कोयला दोनों पृथ्वी हैं लेकिन कोयले में आपका प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है पृथ्वी तो होने पर भी और दर्पण में पृथ्वी तो होने पर भी दर्पण के सामने आप हैं तो आपके प्रतिबिंब को ग्रहण करता है क्यों कि कोयले में पार्थिवत्व होने पर भी तामसता अधिक है और दर्पण में पृथ्वीत्व होने पर भी सात्विकता है जो सात्विक अंश होता है उसमें ब्रह्म के प्रकाश रूप की प्रकाश रूपता की अभिव्यक्ति होती है तो ये आदित्य आदि भौतिक होने पर भी सात्विक होने से ब्रह्म के दीप्ति मत्ता को ग्रहण कर लेते हैं और दीप्तिमान हो जाते हैं ऐसे दर्पण के सामने विद्यमान पुरुष के स्वरूप को दर्पण दिखाता है कोयला नहीं दिखाता क्योंकि कोयले में सामर्थ्य नहीं पृथ्वीता होने पर भी और इन है दर्पण में तो ये जो वेलक्षण्य है दीप्तिमत्ता स्वतः जड़ में दीप्तिमत्ता का कारण कोई न कोई स्वतः दीप्तिमान है वह स्वतः दीप्तिमान कौन है ब्रह्म है उसकी वो स्वरूपभूत दीप्ति है स्वतः दीप्तिमत्ता का अर्थ स्वयं प्रकाश और स्वयं प्रकाश ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के चेतन प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के सन्निधि से ब्रह्म सूर्यादि में भी प्रकाशक आता है इसलिए तस्य भाषा सर्विदम विभाति श्रुति कहती है ये कह रहे हैं कि घटादिवत आदित्यादेर जडत्वेपि यदीप्तिमत्व वैचित्र्यम वैचित्र्यम शब्द का अर्थ है वैलक्षण्यम विलक्षणता हाँ हम्म जो भौतिक सूर्यादि है अग्नियादि हैं एक भौतिक स्वरूप है उनका अधिद अग्नियादि में सूर्यादि में अंतक अंतकरण है और भौतिक में नहीं है लेकिन भौतिक में भी दीप्तिमत्ता है वो दीप्तिमत्ता वो सात्विक होने के कारण भौतिक पदार्थ में भी सात्विक तामस राजस होते हैं किसी में रजोगुण प्रधान होता है किसी में सत्वगुण प्रधान होता है किसी में तमगुण प्रधान होता है तो आदित्यादेर जडत्वेपि घटाद आदिदेर्जडीतिम्वियादि तो घटादी अपेक्षा जो दीतिमत्व वैलक्षण्य है यह तनुपपत् तत्नने वह वैचित्र्य स्व जड आदित्यादि में अपन्न है लेकिन अनुभव में आ रहा है तो सूर्यादि का घटादि की अपेक्षा जो दीप्तिमत्तरूप वैलक्षण्य अनुभव में आ रहा है वह स्वतः अनुपपन्न है इसलिए वह बताएगा कि उसमें दीप्तिमत्ता का कोई न कोई निमित्त है को निमित्त हैं तो जो स्वतः दीप्तिमान मान है दीप्ति जिसका स्वरूप ही है जैसे अग्नि का स्वरूप ही है तो तत्कारणम तत्कारणम में तत् से लेना वैचित्र्य को दीप्ति मत्वरूप जो वैचित्र्य हैं आदित्यादि का उस वैचित्र्य का जो कारण है वह है स्वतः दीप्तिमान ब्रह्म का सानिध्य और संभावनीयम उसकी संभावना होगी ब्रह्म जो तत्पदार्थ है उसकी संभावना इस प्रकार सिद्ध होगी एक तो विश्वोपलब्ध्यात्मना संभावना ही है जो पहले आविपद से बताया। इस युक्ति से भी बताई जाएगी तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें अर्चि यदअर्चिमदअुभ्योच यद लोकानिहिता निहितालोकिन तदेतक्षर ब्रह्म स प्राण तदुवास तदेत तद सत्यम तदमृत तेधव्यम तद सौम्य तो यदर्चिमत यद अनुभ्यो अणुच योका लोका से निहिता ऐसे पूर्वाध में तीन यद शब्द हैं दो प्रथमात हैं एक सप्तम्यंत है तो यदर्चिमत तो यत ये सर्वनाम है प्रसिद्ध अर्थ का परामर्शक होता है प्रसिद्ध है प्रकृत जो अक्षर ब्रह्म हा अभी शब्द से प्रकृत जो ब्रह्म उसका परामर्शक होगा यथ शब्द तो यद अर्चिमत जो अर्चिमत हैं लोक में तो हैं सूर्य आदि और उनमें अर्चिमत्व तो यन निमित्तम यथ शब्द से लीजिए यन निमित्तम ऐसा तो यद अर्चिमत का अर्थ निकलेगा सूर्यादि अर्चिमान पदार्थों का अर्चिमत्व जिस निमित्तक है इस यत् अन्वय है तद एत अक्षरम ब्रह्म कहतत पदार्थ कौन है आविह कौन है कहते हैं यद अर्चिमत् अने जो स्वतः अर्चिमान है और लोक में अर्चिमत्वेन रूपेण प्रसिद्ध आदित्यादि के अर्चिमत्व का निमित्त है जैसे जलादि के दहाकत्व का निमित्त अग्नि है और अग्नि में दहाकत्व किन निमित्तक है जलादि में तो दहाकत्व हुआ अग्न आदि निमित्त से और अग्नि में दाहकत्व किस निमित्तक है उसमें स्वतः है उसका स्वभाव ही है स्वरूप ही है दाहकत्व ऐसे लोक में अर्चिमत्व रूपे न प्रसिद्ध जो सूर्यादि उनमें अर्चिमत्व जिस निमित्त से है निमित्तम तत् स्वतः अर्चिमत ऐसे लगाना वह स्वतः अर्चिमान ब्रह्म है उसकी अर्चिमत्ता किसी अन्य निमित्तक नहीं है और उसके अर्ची का स्वरूप है अर्च यानी दीप्ति उस दीप्ति का स्वरूप है चैतन्य उसमें स्वतः चैतन्य है चेतनत्व तो उसका स्वरूप है तो यद अर्चिमत लोक में अर्चिमत्वन रूपेण प्रसिद्ध आदित्यादि के अर्चिमत्ता का जो निमित्त हैं वह स्वतः अर्चिमत है तद ये तद अक्षरम ब्रह्म अर्चिमत ऐसे लगाना तो कहा यदि ब्रह्म अर्चिमत है तो लोक में देखा गया अर्चिमान जितने पदार्थ हैं सूर्यादि अर्च यानी प्रकाश दीप्ति और दीप्तिमान सूर्यादि में चक्षुग्राह्यत्व है नेत्र इंद्रिय से दिखते हैं सूर्य भी दिखता है चंद्रमा भी दिखता है अग्नि भी दिखता है जो भी अर्चिमत्व रूपे न प्रसिद्ध है तारे आदि सब के सब चाक्षुष हैं चक्षुग्राह्य है ऐसे यदि ब्रह्म सूर्यादि के तरह सूर्यादि में अर्चिका निमित्त होने से स्वतः अर्चिमान है तो उसमें भी चक्षुग्राह्य तो प्राप्त होगा और यदि चक्षुग्राह्य होगा तो जो न तत्र चक्ष गछति इत्यादि श्रुति है बाह्य इंद्रिय अग्राह्य बताने वाली ब्रह्म को उसका विरोध होगा अर्चिमान अर्चिमत्ता सिद्ध कर दी ब्रह्म में सूर्यादि के अर्चिमत्ता का उपादन करने के लिए लेकिन दूसरी आपत्ति आ रही है इंद्रिय ग्राह्यत्व की ब्रह्म में उसे कैसे टालोगे वो आपत्ति कैसे दूर होगी तो इसलिए श्रुति ने कहा कि यद अनुभ्यो अनु यानी यत यानी ब्रह्म जो प्रकृत आवी लोक में अनुत्वेन रूपे प्रसिद्ध पदार्थ हैं अणु यानि सूक्ष्म सूक्ष्मत्वन रूपे प्रसिद्ध जितने भी पदार्थ हैं उन सब में अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मता की पर, पराकाष्ठा है जो उसे कहा जा रहा है अणुभ्य अनु तो अनुओं से भी अणु होने से चक्षुग्राह्य वैशेषिक मानते हैं रेणुओं को त्रेणुक आदि त्रेणुक चतुणुक इत्यादि होते हैं इंद्रिय ग्राह्य द्वेणुक भी नहीं होता और परमाणु तो चक्षुग्राह्य होता ही नहीं तो जब वह भौतिक होने पर भी द्वियनुक वैशेषिकों का और परमाणु सूक्ष्म होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो उन परमाणुओं से भी जो सूक्ष्म है परमाणुओं के भी अभ्यंतर होने से परमाणुओं का भी अधिष्ठान होने से वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा तो दीप्ति मत्ता के कारण जो चक्षुर ग्राह्यत्व की आपत्ति दिख रही थी उसका व्यावर्तन करने के लिए एक विशेषण हुआ यद अनुभ्यो अनु अन्वय करना तद एतद अक्षरम ब्रह्म जैसे यद अर्चिमत तद एत अक्षरम ब्रह्म ऐसे यद अनुभ्यो अनु तद, तद अक्षरम ब्रह्म तो कहा मान लिया सु अति सूक्ष्म होने से इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है अर्चिमत्ता होने पर भी अर्चिमान है लेकिन अति सूक्ष्म होने से चक्षु चक्षुग्राह्य नहीं है ये अर्थ निकला यद अर्चिमत यद अनुभ्यो अनु इतने का अर्थ निकला कि अर्चिमान भी हैं और अतिय भी हैं अति सूक्ष्म होने से अतन्द्रिय हैं तो कहा कि फिर उसे मानना पड़ेगा अनुपरिमाण यदि अनु है वो अनुओं से भी अनु है अति सूक्ष्म है तो अनुपरिमाणत्व तो प्राप्त होगा और परिमाण होगा तो परिचिन्न हो जाएगा तो परिचिनता की आपत्ति आएगी वैशेषिकों ने कहा आप उसे मानते हो तो परिमाण वाला हो जाएगा परिमाण वाला होने से उसे मानना पड़ेगा परिचिन्न देशत परिछिन्न व्यापक नहीं होगा तो श्रुति ने च शब्द का प्रयोग किया शब्द से लेना महदभ्यो महत, महत। स्थूलेभ्यो स्थूलम ऐसा जैसे अनु, अनु कहा ना ऐसे च शब्द बता रहा है वो स्थूलों से भी अति स्थूल है च शब्द बताएगा वह अणुओं से भी अणु है और स्थूलों से भी अति स्थूल है तो च का अर्थ निकलेगा यद स्थूलेभ्यो स्थूलम ये च से अर्थ निकलेगा वह स्थूल जो पृथ्वी आदि है उनसे भी अति स्थूल है तो पृथ्वी आदि स्थूल का अनुपरिमाण नहीं है अनुत्व परिमाण नहीं है उनमें अनुत्व परिमाण का व्यावर्तन करने के लिए स्थूलेभ्यो स्थूलम ये कहा इससे देशत परिचिन्नता का व्यावर्तन हुआ अव्यापक सिद्ध नहीं होगा व्यापक ही सिद्ध होगा तो यद स्थूलेभ्यो स्थूलम तद ए तत् अक्षरम ब्रह्म ऐसा अनु करना तो कहा यदि स्थूल है तो लोक में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वो देखे गए शाश्र सापद स्थूल होते हैं सावयो। और सावयो जो पदार्थ होते हैं वैशेषिकों के अनुसार तार्किकों के अनुसार अपने अपने अवयवों में समु संबंध से रहते हैं उनका आश्रय होता है अपना अपना अवयव समय संबंध से ऐसे ब्रह्म पृथ्वी आदियों से भी स्थूल है, तो अवयवी हो जाएगा तो फिर उसमें साश्रयत्व तो प्राप्त होगा मानना पड़ेगा वो अपने अपने अवयवों में ब्रह्म समवाय संबंध से समवेत है रहता है शास्त्र है ब्रह्म ये मानने की आपत्ति आएगी इस आपत्ति का निराकरण करने के लिए पूर्वार्ध में द्वितीय पाद हैं लोका निहिता यानी लोकिन ब्रह्मणि जिसको हमने अर्चिमान बताया जिसको अनुओं से अनु तथा स्थूल से भी स्थूल बताया उसी को ये शब्द से लेना है श्रुति कहती है वह ब्रह्म अर्चिमत अनुओं से अनु स्थूलों से स्थूल जो ब्रह्मा है उसी ब्रह्म में यिन ब्रह्मणी लोका निहिता निुपसरपूर्वक धा धातु का रूप है निहित बहुवचन है निहिता लोका बहुवचन होने से लोक यानि ये भूर्भुव स्व इत्यादि पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक आदि संसार अंतपाती लोक हाँ ये हैं लोक और इन ये सारे के सारे लोक जिस ब्रह्म में निहित हैं यानी स्थित हैं आश्रित हैं जो स सभी लोकों का आश्रय है ये स्मिन ये सप्तमी आश्रय अर्थ में है ना अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है अधिकरण कहते हैं आश्रय को तो यिन ब्रह्मणी आश्रये लोका स्थिता निहिता का अर्थ है और एक लोक दो लोक नहीं सभी लोक और खाली लोक ही रहते हैं ऐसा नहीं लोक तो कहते हैं लोकस्तु भुवने जने लोक शब्द का अर्थ अमर कोश की पंक्ति है ये कोश की लोकस्तु भुवने जने भुवन अर्थ में और जन यानि रहने वाले जो होते हैं उनके लिए भी आता है शरीर आदि के लिए प्राणियों के लिए तो यहाँ लोक शब्द का अर्थ हुआ भुवन निवास स्थान पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग मह जन तप आदि ये सब जो हैं ऊपर के साथ नीचे के साथ लोक हुए और ये लोक तो रहने के स्थान हैं प्राणियों के और खाली लोक ही लोक आश्रित हैं ब्रह्मा के ऐसा नहीं इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी भी जिनको यहाँ पर लोकी शब्द से कहा जा रहा है तो लोकीनश्च का मतलब पृथ्वी आदि लोक निवासी मनुष्य आदि प्राणी भी निहिता योकिन इसमें निहिता तो पृथ्वी आदि लोकों में निवास करने वाले मनुष्य आदि प्राणी भी जिसमें स्थित है आश्रित है जो लोक तथा लोक निवासी प्राणियों का आश्रय हैं सर्वाश्रय हैं अत्र ये समर्पितम जो पहले कहा था उसी को यहाँ पर लोका लोक निहिता लोकिनश्च से कहा जा रहा है कि सारे प्राणी तथा वे जहाँ रहते हैं वे लोक जिसमें आश्रित हैं उसका आश्रय इनमें से कौन बनेगा पूरा संसार जिसके आश्रित हैं सारे संसार का जो आश्रय हैं अब तो दूसरा फिर कौन इसका आश्रय होगा इसलिए वह सर्वाश्रय हैं सर्वास्पद हैं और स्वतः निराश्रय हैं वह किसी भी अपने से भिन्न आश्रय में नहीं रहता वह अपनी महिमा में रहता है यानी स्वरूप में रहता है उसका स्वरूप ही आश्रय है वो अपने आप में है <coughs> जैसे आकाश में सब हैं और आकाश कहाँ हैं तो आकाश तो सर्वाश्रय हैं लोक में दृष्टांत के रूप में आकाश कहीं आश्रित नहीं है आकाश में सब हैं काल के अंदर सब है काल किस में हैं तो काल अपने आप में है लोक में ऐसा माना जाता है तार्किकों के यहाँ दृष्टांत तो वेदांत में तो निराश्रय है मात्र एक ब्रह्म ही है बाकी सब के सब तो ब्रह्म में ही कल्पित हैं काल भी देश भी और आकाश भी इसलिए आकाश का भी आश्रय वेदांत के अनुसार तो ब्रह्म ही होगा काल का भी आश्रय होगा देश का भी आश्रय होगा वस्तुओं का भी आश्रय है लेकिन ब्रह्म का आश्रय कोई नहीं है वह निराश्रय है वह अपने आप में है इसलिए स्थूल कहने से जो साश्रयता की आपत्ति आ रही थी कोई न कोई आश्रय मान्य की अन्य आश्रित मान्य की जो आपत्ति आ रही थी वह आपत्ति निवृत्त होगी वह सर्वाश्रय हैं और स्वयं निराश्रय हैं ये कहने से तो लोका निहिता लोकिन <coughs> तदेत इसमें जो तत् शब्द हैं वह पूर्व में प्रयुक्त जो यत शब्द हैं तीन तो प्रत्यक्ष हैं और एक है च शब्द से भी यद स्थूलेभ्यो स्थूलम ऐसा च का अर्थ निकालना है ना एक च से निकलेगा यत तो चार यत शब्द हो गए आवंतर चार वाक्य बने न वहाँ पर यद अर्चिमत एक वाक्य यद अनुभ्यो अनु दूसरा और च से तीसरा यद स्थूलेभ्यो स्थूलम और यिन लोका निहिता लोकिनश्च ये चौथा इन चारों वाक्यों में यथ शब्द है उन चारों यथ शब्द से जिसका परामर्श होगा ये चारों यद जिसका निर्देश करेंगे उसको तद एत इसमें तद इन सर्वनामों से लेना तद एत सर्वनाम से वह अर्चिमान अनु से अनु स्थूलों से स्थूल सर्वाश्रय ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है अविनाशी ब्रह्म है और जो सर्वाश्रय ब्रह्म है वही यानी एक तो यहां यत तद एतद अक्षरम ब्रह्म यहां तक एक युक्ति बताई गई सूर्यादि का जो घटादि की अपेक्षा अर्चिमत्वैलक्षण्य है उसका संपादक निर्वर्तक ब्रह्म अर्चिमान है स्वतः अर्चिमान है और लोक में अणुत्व स्थूलत्व प्रसिद्ध जितने भी पदार्थ हैं उन सबका भी अधिष्ठान होने से यह अनुओं से अनु और स्थूलों से स्थूल भी है और सर्वाश्रय है ये एक युक्ति बताई एक दूसरी युक्ति बता रहे हैं जैसे घटादि जड़ है ऐसे प्राणादि भी भौतिक होने से जड़ है घटादी में जड़त्व का प्रयोजक हैं भौतिकत्व तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो तत्व हैं प्राण मन और इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया यही तो सूक्ष्म अंतपाती तत्व हैं ये सभी के सभी भौतिक हैं सूक्ष्म भूतों के ही अलग अलग रजोगुण सत्वगुण तथा सम्मिलित रजोगुण सत्वगुण से बने हैं इसलिए भौतिक हैं और भौतिक होने से घटादि की तरह ही जड़ हैं। लेकिन इनमें हो रहा है व्यापार प्राण में प्राणन अपानन रूप व्यापार श्वासोश्वास आदि रूप व्यापार हो रहा है तो मन में मननादि रूप व्यापार हो रहा है इंद्रियों में रूप व्यापार हो रहे हैं तो ज्ञान इंद्रियों में दर्शनादि व्यापार हो रहे हैं और ये सब के सब है जड़ जड़ होते हुए भी सक्रिय दिख रहे हैं व्यापार का मतलब क्रियाएं हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं इनकी व्यापार हैं विकार हैं जड़ में स्वतः कोई व्यापार नहीं देखा गया कितनी भी अच्छी गाड़ी हो गैरेज में रखी हुई अपने आप कहीं पर भी नहीं जाती हैं आपके मन में संकल्प हुआ कि गाड़ी गैरेज से निकल करके आ जाए हमारे गेट के सामने तो नहीं आएगी अपने आप कित मान लो कि काफ़ी विकास हुआ रिमोट में कम से कम दबाना पड़ेगा ना गैरेज का वो गेट भी खुलेगा और गाड़ी भी चल करके निश्चित किलोमीटर ये डालोगे अंतर तो आ जाएगी लेकिन रिमोट से इशारा करने पर और वो रिमोट आदि से इशारा करेगा कौन वो करेंगे चेतन ही तो चेतन आश्रित ही देखी गई है प्रवृत्ति जड़ में स्वतः कोई भी जड़ पदार्थ कोई प्रवृत्ति नहीं करता प्राणादि की श्वासोश्वास रूप प्रवृत्ति हो रही है मन की चिंतनादि रूप प्रवृत्ति हो रही है चक्षुरादि की दर्शनादिरूप प्रवृत्तियाँ हो रही हैं और वाघादि की वदनादिरूप प्रवृतियाँ हो रही हैं ये सारी प्रवृत्तियाँ भी जड़ में हो रही हैं जैसे जड़ गाड़ी है ऐसे यह भी भौतिक होने से जड़ ही है तो चेतन गाड़ी के चालक की प्रेरणा से गाड़ी में प्रवृत्ति हो रही है ऐसे चेतन की प्रेरणा से ही वागादि में प्रवृत्ति हो सकती हैं यदि इनका प्रेरक कोई चेतन ना हो तो इनमें श्वासोश्वासादि प्रवृत्तियाँ अनुपन्न है तो ये जो प्राणादि की प्राणनादि रूप प्रवृत्तियां हैं वे भी अन्यथा अनुपत्या उनके अधिष्ठाता चेतन की गमक बन जाती है निश्चयक बन जाती है ज्ञापक बन जाती है जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व देवदत्त का रात्रि भोजन दिख नहीं रहा है लेकिन रात्रि भोजन की निश्चयक बन गई वो पीनत्व की अनुभूति प्रतीति ऐसे जड़ प्राणादि का प्राणनादि रूप व्यापार जो हमारे अनुभव में आ रहा है वह प्रेरक चेतन की प्रेरणा के बिना अनुपन्न है वह अपने प्रेरक प्राणादि की प्रवृत्ति अपने प्रव निर्वर्तक चेतन का निश्चायक बनेगी इस दृष्टि से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब प्राण। स यानि जो अक्षर ब्रह्म है यत शब्द का पूर्व से यहाँ पर भी अनुवर्तन ले है यत अक्षर ब्रह्म और जो ब्रह्म है अविनाशी स प्राण वह प्राण है का मतलब प्राण के प्राणनादि व्यापार का निवर्तक है स्वसनिधि मात्र से प्राण से प्राण सऊ है ना, से स्रोत्र मनसो मनो यत <coughs> के में ऐसे यहां पर कहा गया कि सब प्राण वही प्राण है का मतलब प्राण के प्राणनादि रूप व्यापार का अपने सन्निधि मात्र से निर्वर्तक है प्राण में प्राणनादि व्यापार निर्वर्तन सामर्थ्य प्रदायक हैं इसी चेतन की सन्निधि से प्राण श्वासोश्वास रूप अपना व्यापार करता है स्पंदन रूप व्यापार करता है और तदु वांग मन य अक्षरम ब्रह्म तत् और उ अवधारण अर्थ में मानिए तदेव तो जो अक्षर ब्रह्म है वही क्या है कि वांग मन और के उपलक्षण है बाकी इंद्रियों का सभी इंद्रिया कर्में इंद्रिया तथा तो इंद्रिया दसो वह प्रकृति ब्रह्म ही है का मतलब वाघादि के वदनादि व्यापार इसी प्रकृति ब्रह्म के सन्निधि में हो रहे हैं इसी की सन्निधि से सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से वाघादि वदनादि रूप प्रवृत्तियां करती हैं जैसे गाड़ी आदि जड़ में प्रवृत्ति हो रही है चेतन चालक की प्रेरणा से ऐसे इस स्वतः चिद्रूप ब्रह्म के सन्निधि मात्र से वाक का वदन रूप व्यापार श्रोत्र का श्रवण रूप व्यापार और हस्त का आदान प्रदान आदि रूप व्यापार हो रहा है इसी चेतन की सन्निधि से और मन का मनन चिंतन निश्चय अध्यवसाय आदि रूप व्यापार हो रहा है तो इसलिए उसे कहा गया तदु वांग मन और तद एतत सत्यम अने यत प्राणादेहे प्रवर्तकम् प्रवर्तक ब्रह्म उसे तद एत इन सर्वनामों से लेना जो प्राण प्राणादि का प्रवर्तक चेतन है वही सत्य है अबाधित हैं तदेतत् सत्यम का मतलब यह ब्रह्म प्रकृत ब्रह्मा जो प्राणादि के प्राणनादि व्यापार का अपने सन्निधि मात्र से निर्वर्तक हैं वह आ, सत्य हैं, अविनाशी हैं अवित है, सत्य हैं, अविनाशी ना, क्या नाम अवितथ है और तद अमृतम तद यानी वही प्राणादि के प्राणनादि का निर्वर्तक ब्रह्मा अमृत यानि अविनाशी भी है अबाधित हैं इसीलिए अमृत हैं अविनाशी हैं और तदवेद्यम उस चेतन से दीप्तिमान होने वाले सूर्यादि तो दिख रहे हैं और उसे ग्राह्य उसकी सन्निधि से रूपादि का ग्रहण सामर्थ्य प्राप्त कर करके चक्षुरादि से हम रूपादि संसार को तो देख रहे हैं लेकिन श्रुति कहती हैं जिसकी सन्निधि से चक्षुरादि रूपादि का ग्रहण करते हैं तत् वेधव्यम यानी मनसा ताड़ित उससे उसका मन से ताड़न करो ताड़न का अर्थ थप्पड़ मारना ऐसा नहीं तो मन से ताड़न है मन को उसमें समाहित करना बार बार मन को उसी के अभिमुख करो तो तद वे दम का अर्थ है मन को उसमें समाहित करें उस चेतन में जिसकी दीप्ति से सूर्यादि दीप्तिमान हैं और ये सारा संसार जिसके आश्रित हैं जो सूक्ष्मों से सूक्ष्म हैं स्थूलों से स्थूल हैं और जो जिसकी सन्निधि मात्र में प्राणादि श्वासोच्वासादि परिसपंदनादि अपनी प्रवृत्तियां संपन्न करते हैं और जो अबाधित हैं अविनाशी हैं उस चेतन ब्रह्म में साधक अपने मन को समाहित करें तो हे सौम्य ऐसा संबोधन कर रहे हैं सौनक जी का अंगिराजी कि हे सौम्य प्रिय दर्शन सौनक विधि यानी जिस कारण से जा, जानने योग्य वेदन करने योग्य अपने चित्त को समाहित करने योग्य कोई वस्तु है तो वो ब्रह्म ही है जिस कारण से उस कारण से क्या करो कि विधि यानी अपने चित्त को उसी ब्रह्म में समाहित करो ये कहते हैं अंगीराजी इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं